श्री श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंभ नामकरण संस्कार और बाल लीला श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यजुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी वे बड़े तपस्वी थे वसदेव जी के प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं इस भाव से उनकी पूजा की जब गर, गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया तब नंद बाबा ने बड़ी ही मथुरवाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है प्रभो जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है गर्ग जी ने कहा नंद जी मैं सब जगह यजुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा, तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है कंस की बुद्धि बुरी है वह पाप ही सोचा करती है वसदेव जी ने वसदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के आठवें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर कर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा नंद बाबा ने कहा आचार्य जी आप चुपचाप एक इस एकांत में गौशाला में केवल स्वस्थ वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए औरों की कौन कहे मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे श्री सुखदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया गर्गाचार्य जी ने कहा यह रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय यह अपने सगस सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम इसके बल की कोई सीमा नहीं है अतः इसका एक नाम बल भी है यह या यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है और यह जो सांवला सांवला है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा नंद जी यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं मैं तो उन नामों को जानता हूँ परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा समस्त गोप और गौवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे ब्रजराज पहले युग की बात है एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था डाकू ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं जैसे विष्णु भगवान के कर की छत्रछाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते जैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते नंद जी चाहे जिस दृश्य से देखें गुण में संपत्ति और सौंदर्य में किति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई मैं अब कृतकृत हूँ परीक्षित कुछ दिनों में राम और शाम घुटनों और हाथों के बल बकिया छल छल कर गोकुल में खेलने लगे दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते उस समय उनके पाँव और कमर के घुघरू रुन्झुन बजने लगते वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते माताएं यह सब देख देखकर कर स्नेह से भर जाती उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थीं जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगारा अंगराग लगा कर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तन पान कराने लगती जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्करा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान छोटी छोटी दतुलियाँ और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएँ करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूछ पकड़ लेते और बछड़े दर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से पूछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसी हुए दौड़ने लगते गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहतीं और हंसते हँसते लोट पोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे वे कहीं हरिन गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते कभी दाँत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुँच जाते तो कभी आँख बचा तलवार उठा लेते कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बसते कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे माताएं उन्हें बहुत बर, बरसती परंतु उनकी एक न चलती ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से ही अत्यंत चंचल रहता था राजर से कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाड़ले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं परम सुंदर और परम मधुर अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कन्हैया के करतूत कहने लगी अरी यशोदा यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बच्छड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रहता है कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि, कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मड़िमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है यह इतना चालाक है कि कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है